वीरस्वाध्याय यदुर्वेदस्वाद्य चत्वारिंशत् अध्यायस्य चतुर्थ मन्त्र पठिष्यते व्याख्यापि च आ यदुर्वेद के चलीवे अध्याय का चौथो मन्त्र पठाया व्याख्या दीर्घ सृष्ट छ स्वरो का दीर्घ तमि ब्रह्म देवता जनवर साक्षात् कैसा जन ईश्वर को साक्षात करता है इस विषय को इस मंत्र में कहा है पदार्थ संस्कृत भाषाया न एतते कम्पते तत् अजलत् स्व अवस्थाया इति कम्पनम् तद्रहितम् एकम् अद्वितीयम् ब्रह्म मनसः मनोवेगात् जलीयः अतिशयेन वेगवन् नेवा चक्षुः आदीनि इन्द्रियाणि वाप्नुवन्ति पूर्वं पुरःसरम् पूर्णम् अर्षत् गच्छत् तत् धावतः विषयान् प्रति पततः अन्यान् स्वस्वरूपात् विलक्षणात् मनोवाक्य इन्द्रियादीन् अपि उल्लङ्घने प्राप्नोति थत् स्वस्वरूपेण श्रत्र अभिव्याप्यते अतः कर्मक्रियां वा मासरि मासरि अन्तरिक्षे प्रतीव ददाति यह विद्वान मनुष्यों जो एकम अद्वितीय अनिर्गत नहीं कम्पनी वाला अर्थात अचल अपनी अवस्था से खटना कंपन कहाता है उससे रहित मनुष्य मन के वेग से भी जब यह अति वेगवान पूर्व सबसे आगे अरसद चलता हुआ अर्थात जहां कोई चल जावे वह प्रथम ही सर्वत्र व्याप्ति ऐसी पहुँचता हुआ ग्रंथ है एह इस पूर्वोक ईश्वर को देवा आदि इंद्रिय नहीं। आप प्राप्त होते तब वह पर ब्रंध अपने आप शिक्षा फिर हुआ अपनी अनंत व्याप्ति ऐसी विषयों की ओर गिर देख रहे संप ऐसी विलक्षण मन मन वाणी आदि इंद्रियों का अति उल्लंघन कर जाता है तस्मिन उस सर्वत्र अभिव्याप्त ईश्वर की स्थिरता में माँ परीक्षा अंतरिक्ष में प्राणों को धारण करने हारे वायु के तुल्य जीव अप्रिया को दी धारण करता है यह जानो ब्रह्म के अनंत होने ऐसी जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ वहाँ प्रथम ऐसी ही अभिव्याक्त पहले ऐसी ही सिर ब्रह्म वर्तमान है उसका विज्ञान शुद्ध से होता है चक्षुवादी इंद्रियों और अविद्वानों से देखने योग्य नहीं है वह आप निश्चल हुआ सब जीवों को नियम से चलाता और धारण करता है उसके अति सूक्ष्म इंद्रिय में न होने के कारण धर्म आत्मा विद्वान योगी को ही उसका साक्षात होता है अन्य को नहीं एक आवश्यक सूचना के मंत्र में अनेक बातें हमारे जीवन के उत्थान के लिए कही ईश्वर चलता नहीं क्या बताया ईश्वर शुरू चलिए हमारे नहीं ज व्यक्ति है ईश्वर चलता न आस्था ईश्वरम अधिको देखो भूत काल में चलता था इस है जी या भविष्य काल में चलेगा इस प्रकार से ऐसे खड़ा है ईश्वर और हमारे पास में खड़ा है व्यक्ति दिमाग मि बात नहीं बह पा ध्यान के काल में यदि व्यक्ति ये मान के चलता है कि किशर खड़ा है तो उसकी स्थिति बहुत अच्छी बन और जा तो है ही अब दूसरी बात ये भी कही कि तक धाव तो के भी कि जितनी दौड़ लगाओ दुनिया में भागो उसके आगे से आगे ईश्वर ये बात कही अब मन कहा जाएगा बात कहे व्यापक का सिद्धान्त व्यक्ति दिमाग ईश्वर व्यापक है हम ह्याप्ते है ईशर सर्वी है हम एक देशी साधक ज्ञान कताो प्रयोग करे कि विषय को लगा रहा हू उस विषय में ईश्वर पहले से विद्यमान है फिर वो दूसरे में लगा लेता है फिर साधक भावी वही विचार करे कि जिस विषय में मन को मैं दौड़ा रहा हूं इसमें ईश्वर इस पहले से विद्यमान है जिस जिस विषय में उसको मन जाता दीखता है उस, उस विषय में व्यक्ति यही विचार करता चला जाता है इसमें ईश्वर विद्यमान है इसमें भी ईश्वर विद्यमान है अब कहीं भी दौड़ लगाएगा वहीं पर ईश्वर विद्यमान है तो परिणाम ये निकलेगा मन की जो चंचलता है दौड़ धूप कर मसला हो जाए एक सिद्धांत को दिमाग में रख लो आप अनेक समाधान संसार भागम चलो काल से सृष्टि बनती बिगड़ती आ रही बिगडति आरी सृष्टि काल से बनती बिगड़ती बनती बिगड़ती चली आ आरी कवि आरम्भी हु और इ सृष्टिका की अन्त अर्थात् अष्टि है पर फिर सृष्टि प्रलय सिर सृष्टिलय सृष्टिलय अन्त लोग ध्यान दे क्यान अवस्था में हम कभी की ईश्वर दूर हुए, हुए। कि बोलो नहीं, नहीं। हुए या हे न वाणी कहते हैं पर ज्ञान दूरी करके देख लो बैठो ध्यान और स्वयं से पो क्या ये मे मन मैा मिक ईश्वर के पाठ मू न काले आज हि मीश् काठ मू औनन्त काल तत्र रं के दिमागी बा नै आत्मा परमात्मा के विषय में बड़ी कठिन समस्या खड़ी हो जहां जीवात्मा है वहां पर वो परमात्मा को देखता है तो जीवात्मा हट जाता है और जीव को देखता है तो को हट जाता है बताओ क्या करे क्या ये समस्या नहीं आती यह समस्या आती ही ही है अच्छा एक ईंच में दूसरी इंच रह सकती है जी एक ईंच में दूसरी इंच रह सकती है क्या एक खंबे में दूसरा खंबा रह सकता और जीवात्मा जहां है वहां परमात्मा रह सकता है क्या रह सकता या नहीं रह सकता एक ईट में जब एक दूसरी ईट नहीं रह सकती तो एक जगह पर ईश्वर और जीव कैसे रह सकते हैं जीवन दोनों शिक्षा तो इसका उत्तर यह है, है? न तो जीव जगह को घेरता है और नीशु की स्थान को घेरता है तो स्थान को ने घेरने वाली दो वस्तु या कितनी भी वस्तु एक जगह रह सकती परंतु प्रकृति से जितनी चीजें बनी है भौतिक चीजें जितनी भी है वो जगह को स्थान को घेरती है इसलिए दो चीज एक जगह नहीं रह बी गम्भीर समस्या ईश्वर है।, है आत्मा को नहीं देख पाता आत्मा को देखने लगता ईश्वर देख पाता अस्मै व्यापी व्या सिद्धान्त व्यक्ति दिमाग बह जानी चे भौत चीजे भौत वस्तु जी सकु दूसरेमाणु मे नहीं रह सकता कोवि जड पदा जी सकते पर ध्यान देना जाको अग्नि मे या क लो के गोले में अग्नि प्रविष्ट दिखा और जल में अग्नि प्रविष्ट दिखाई देती है बे सूक्ष्म दायबायेद्रहोते उ छिद्रो में दूसरेमाणु दाये बाये सह एक सूक्ष्मतम परमाणु जो होगा या प्रकृति का जिसको हम स्वरूप बोलते हैं वो अंतिम कण जा रहता है उसके अंदर दूसरा कण नहीं घुस सकता इसलिए यह व्यवस्था बौद्धिक चीज दूसरा प्रभाव वै वै को चार पदार्थों को जा वस्तुओं को जान लेता है वह सफल हो जाता है प्रथम स्थान था दुख का यह प्रसंग उपस्थित होता है कि दुख कोई भाव आत्मक वस्तु है या केवल कल्पना केवल कल्पना का रूप बनेगा हम मान लेते हैं कि दुख है वस्तुतः दुख कुछ भी नहीं है ऋषियों की मान्यता है दुख एक वस्तु तत्व है एक सत्तात्मक गुण है कल्पना नहीं यदि दुःख को कल्पना मान लिया होता या मान लिया मन लो संसार बनान न्याय के आधार कसौटि से के उस समय इस कल्पना वाले दिमाग से हम पूछ सकते हैं कि व्यक्ति का सर थटता चोट है। आघात जब पहुंचता है तो वो ये मान लेते कि यह दुख है तो तो दर्द होना चाहिए पीड़ा होनी चाहिए यदि वो न माने सर घटने पर और दुख हुए ही नहीं तब हम माने मानेंगे कल्पना क्या समझ मार्स यदि कल्पना है यदि माननी से दुख की अनुभूति होती हो तो अत्यंत आघात चोट भय दर्दने मन लेना चाहिए दुख नाम की वस्तु न्यक्ति चेत् पागलो जाता मूर्छिता दुःख कल्पना न दुःख ए गुण है सप्ता वस्तुबद्धि परिणाम ता तु सी दर्शनो का सी परिषदं का समी का निर्माण इस रूप में ये सब है। में जो दर्शनकार का मन्थन करके आत्मा परमात्मा जाने बे दर्शन लिखे हैका लिखना है।